नमस्कार मित्रों ये जो वीडियो है वो एनजीओ और चरित्रेबल ट्रस्ट है वो किस तरह से बड़े पैमाने पे टैक्स इवेशन करते हैं उसके ऊपर है और बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से कानूनों से ये काम हो सकता है तो एनजीओ कैसे टैक्स इवेशन करते हैं कि वो बड़े पैमाने पे जमीन खरीद लेते हैं और जमीन हैं। है どうしても価値が高いので、この価値が高いので、この価値が高いので、この価値が高いので、この価値が高いので、この価値が高いので、その価値が高いので、その価値が高いので、その価値が高いので、 フォードファンディションの場合は、フォードファンディシードファンディションの場合は、フォードファンディションの場合は、フォードファンディションの場合は、フォードファンディションの場合は、フォードファンディシの場合は、フォードファンディションの場合は、フォードの場合は、ードファンディションの場合は、フォードファンディションの場合は、フォードファンディションの場合は、フォードファンディションの場合は、フォードファンディションの場合は、フォードファンディションの場合は、ファンディションの場合は、ファンディションの場合は、ファンデ タスキナーは0です。だから、1億円は、1億円は、1億円は、1億円は、1億円は、1億円は、1億円は、1億円は、1億円は、1億円は、2億円は、1億円は、1億円は、1億円は、1億円は、1つ円は、1億円は、1億円は、1億円は、1億円は、0億円は、1億円は、は、1億円は、1億円は、1億円は、は、1億円1 0 0は、1億円は、1億は、1億 और कुछ कुछ एनजीओ क्या करते हैं? वो डोनर के पास जाके बोलते हैं कि तुम हमको एक करोड़ का डोनेशन दो, तुमको 35 लाख रुपए एड इनकम टैक्स बचेगा, और तुमने जो एक करोड़ दिया, हम तुमको 60 लाख रुपए लौटा देंगे, या 70 लाख रुपए लौटा देंगे, 70 लाख रुपए लौटा देंगे, यानी जो एक कर とッカーのパンシュラーのパンシュラーのパンシュラーのパンシュラーのパンシュラーのパンシュラーのパンシュラーのパンシュラーのパンシュラーのパンシュラーのパンシュラーのパンシュラーのパーのパンシュラーのパンシュラーのパンシュラーのパンシュラーのパンのパンのパンシュラーのパンシュラーのパンのパンシュラーのパンのパンシュラーのパンシュラーのパンのパンシュラーのパ तो इस तरह से ये बड़े प्रमाणे पे टैक्स इवेजन होता है तो वो रोकने के लिए मैंने क्या-क्या कानून प्रपोस किए कि एक तो एटीजी 35 एसी वो सारे कलम है वो निकाल दो यानी कि आप यदि किसी एनजीओ को पैसा दे रहे हो कोई भी आदमी किसी एनजीओ को पैसा दे रहा है तो उसे डिडक्शन नहीं मिलेगा वो कहते क तो एनजीओ को सिर्फ 70 लाख रुपया डोनेशन दो भगवान तुम्हारे अकाउंट में ऑटोमेटिकली 30 लाख ऐड कर देगा तो उनको वो 30 लाख का पूंजीय भगवान के खाते में मिल ही जाएगा यानी कि टैक्स डिडक्शन नहीं मिल रहा है तो जेनुइन आदमी है वो 30 परसेंट कम डोनेशन देगा लेकिन वो डोनेशन तो दे गई क्� अब जो वेल टैक्स होल्डिंग हो, इवेशन हो रहा है वो रोकने के लिए मैंने बताया कि जो एनजीओ है के पास जमीन है उसपे साल का मार्केट वैल्यू का एक परसेंट वेल टैक्स लगेगा। तो अब सवाल आता है कि जो एनजीओ मान लो गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है उसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसमें मैंने ये भी マーケットは 10, 00, 00. 2つの価値は2つの2つの2 एक दो membership देगा वो जहाँ पे वो hospital उसके पास में कोई hospital में जहाँ पे सस्ते नाम पे सेवा है मिल रही है वहाँ पे बनेगा तो जो NGO अपने जमीन का genuine प्रजा के सेवा के लिए उप्योप कर रहे हैं उन पे well tax का button zero आएगा लेकिन जो NGO जमीन खरीद के उसका सिर्फ holding कर � तो automatically जमीन का होर्डिंग बच जाएगा, तो इस तरह से NGO के द्वारा जो जमीन का होर्डिंग हो रहा है वो बंद हो जाएगा, और दूसरा जो NGO है वो उसकी time wasting activities भी बहुत होती है, time wasting यानि की कुछ युवा है जो कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसको उन्होंने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 वो जब भारत और चीन का युद्ध होगा तब बड़ा खतरा बन सकते हैं। Already खतरा बन चुके हैं कि एक तहसील है आसाम में वहाँ पे बांग्लादेशियों ने सारे जो वहाँ के आदिवासी थे आसाम के मूल आदिवासी थे बोधो वगैरह उन सब को मारके भगा दिया वो पूरे तहसील का एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया है जो अ इसी तरह से पश्चिम बंगाल में एक दिगंगा नाम का तहसील है, वो भी बांग्लादेशियों ने पूरा कैप्चर कर लिया। तो इस बांग्लादेशियों को भगाने के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो एनजीओ है, वो आपको ऑफिस से बाहर निकाल देंगे कि ये सारे काम हम नहीं करने वाले। एक भी एनजीओ आपको दिल्ली, बम्बई, प और वो एनजीओ वो क्या करते हैं कि जो देश के लिए वो काम करते हैं उनको ये चैरिटेबल एक्टिविटी पे लगा देते हैं तो चैरिटेबल एक्टिविटी अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है लेकिन देश में जो 10-20 लाख युवा देश के लिए टाइम देना चाहते हैं यदि 20 के 20 लाख चैरिटी के धंधे पे लग गए का � देश में पुलिस में भ्रष्टाचार है वो कम करने के लिए कानून पास करने जैसे राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर जूरी सिस्टम इन पुलिस वो कानून पास कराने के लिए जनांदोलन या तो पब्लिक को इनफॉरमेशन देनी है वो काम कौन करेगा टीसीपी तीन लाइन का कानून तो वो इस तरह से पॉलिटिक्स से युवाओं को दू ऐसे टाइम पास के धंधे पे लगा दे जैसे अंग्रेजों ने दुरात्मा गांधी के जो भी अलग-अलग एनजीओ -अलग चल रहे थे उनको क्यों डोनेशन देते थे वो अंग्रेज क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं आपको मोहन भाई किस तरह से युवाओं का टाइम पास करते थे और अंग्रेजों की जान बचाते थे अंग्रेजों की जान बचाते थे, थे म� हरिप्रसाद त्यागी, महावीर त्यागी, महावीर त्यागी करके एक युवक थे, खाते पीते घर के थे, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखे थे, और बहुत अच्छी उनको नौकरी मिली थी, लेकिन वो एक दो महीने बाद नौकरी के बाद उनको उन्होंने सोचा कि भाई देश के लिए कुछ करना है। उस जमाने में उनको महीने की पंद्रह-बीस � どうしても、どうしても、どうしても、のうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どのしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしてのどうしても、のうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうし マーウィルティアギネ、ドルバジャケ、ガネザイ、ウスコ、チャーラガウスコ、ラガキウスネ、デシケリオ、キャキア、ドスレディンをスネ、ティス・タリス・ロコケリア、アプした…ドルアウエー、ドスレー、ミュージカル・エクイプメンウォーサー、カリッケ、ウスネプューアグ、ミュージカル・バジャケ、アングレジョケ、キラフ・ガネガタ。アマロ、ヤイマーウィルティアギギネ、マーマチンダシェカ、アザッコ・ミレオテ、マーマチンダシェカ、アザネキアカオタキ、キペ、キッネペセトマーレパス、 私たちは、この買うなものを使っとこのようなものを使って、このようなものを使って、このようなものと使って、このようなものを使って、このようなものを使って、このようなものを使って、このようなものを使って、このようなものを使って、このようなものを使って、このようなものを使って、 トラン i n ルフ、アクリメジョディバータ、ガーカ、ディバーセルフ、フュシコ、トランウクサンワ、レギニサーラス、エクプラーソタ、ドプラーソタ、トゥ、ワイスロイ、ア、ルダジャタ。トゥ、アングレジョネ、ドラッマ、ガンデー、サタト、ドルバジャネケ、デンデペラガデテ、ドカノメ、ベチネケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケ と、あんまりゴロキジャンバチなイコンキジェイ、ドラッマガンディカーシュラムニオタ、オッマヴィルティアギジャサコ、ユワケウォ、ギュンタギュンタ、ドラッマあンディウスコミルティ、マッマチンラシェカーアザーケ、パスタライアタ、トマッマチンラシェカーアザトスカーノ、ボンドクタマケボーデキ、エキスピコトクダー、トエキスピウンカウンカエキゴラウダジャタ、トウングレジョネデカーキ、ドラッマガンディケ、カムセ、アングレジョキ、ジャネバチュレイエ、トウイスレアング बजाज, टाटा, बिरला, सारा भाई और दालमिया। इन लोगों को फोन करके वाइसरोड ने बोला कि दुरात्मा गांधी को 10000 की जरूरत हो तो 20000 पहुंचाओ उसके आश्रम में पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। ताकि युवा काये, चरखा घुमाए, भजन गाए, चप्पले बनाए, खाड़ी का कपड़ा खरीद बनाए, फिर खाड़ी का क और आज भी ये एनजीओ एक तरह से यही काम कर रहे हैं कि जो भी आदमी आता है उसको सेवा के धंधे पे लगा देते हैं यानी वही जो कानून है अंग्रेजों के सड़ेगले कानून वो ऐसे के ऐसे चालू रहे और जो लोगों पे बड़े पैमाने पे दमन अत्याचार हो रहा है उस कानूनों की वजह से वो चालू रहे तो इस � इससे नेट टोटल देश को पॉलिटिकल नुकसान जा रहा है क्योंकि जो पॉलिटिकल अहम मुद्दे हैं जुड़ी शरीका भ्रष्टाचार कम करना, बांग्लादेशियों का आ, को भगाना, ऐसे कानून मनाना कि देश की सेना की बढ़ती हुई कमजोरी कम कर सके, उसपे युवाओं का ध्यानी नहीं जा रहा, युवाओं को वो ऐसे सेवा भावी प्रवृत्� बांगладेशियों को भगाने के लिए इतने इतने कानून बनाने हैं तो आप ये 10,000-20,000 पैम्पलेट अपने लेटर रेड पे छपवा सकते हो और लेटर रेड पे नहीं छपवा सकते तो कॉलोब्रिक हम छपवा के दे सकते हैं हमको ये पैम्पलेट बांटने जब वो मना करेगा तो उसके सारे कार्यकर्ताओं को बनाओ कि यदि तुम्हारे